सब सोनासन ममत असदना शोच सीखूटी रोचती ंच भिखोइम नव शीत ते लघु मे सती झेत्वागंचद तेबाणसी पंच छिंदे पंच जहे कंजत् भाव कंजाति गो भी कूथ तीन तिभुती नमजस् पक्षाझ यमही यमी संतिके प्रथम नृत्ति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 कि यह मेरा भावावेश तो नहीं है आपने सच में मुझे पुकारा है या ये केवल मेरी भावावेश दशा है क्या आपको सुन सुन के इस विचार में मोहित हो गई भाव उठ रहा है पुराना मन कह रहा है यह सिर्फ भावावेश है ये असली भाव नहीं भाव का आवेश मात्र है ये असली भाव नहीं है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 अब समझो अगर मैं कहूं कि हां सच में मैंने तुम्हें पुकारा है तो क्या तुम सोचते हो और विचार नहीं उठेंगे कि पता नहीं ऐसा मुझे समझाने के लिए तो नहीं कह दिया कि मैंने तुझे पुकारा है इसकी सच्चाई का प्रमाण क्या कि वस्ता पुकारा है कहीं सांत्वना के लिए तो नहीं कह दिया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 जैसे तुम्हें दिखाई पड़ता है कि दिन है कि रात है कि सूरज निकला कि बादल गिर गए कि वर्षा हो रही ऐसे बुद्ध को चैतन्य लोक की स्थितियां दिखाई पड़ती आदमी की घड़ी के करीब आ गया इसको इस पर ही छोड़ दो तो पक्का नहीं कि इसको अपने निश्चय का पता कब चले जन्म जनम भी बीत जाए और जब चले भी तब भी पता नहीं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 तुम्हारे भीतर काम वासना पड़ी है और फिर एक वेश्या के घर पहुंच जाओ या वेश्या तुम्हारे घर आ जाए तो तत्न तुम पाओगे काम वासना जग पड़ी तो थी वेश्या ऐसी कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकती जो तुम्हारे भीतर पड़ी ना हो वेश्या क्या करेगी बुद्ध के पास पहुंच जाएगी तो क्या होगा लेकिन अगर तुम्हारे पास आ गई तो काम वासना जो दबी पड़ी थी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 ब्राह्मण ने चौंक कर देखा उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं आया और उसके मुंह से निकल गया यह क्या भगवान चकित आश्चर्य विमुक्त आंखें मील के देखी होंगी सोचा होगा कोई सपना तो नहीं देख रहा सोचा होगा सदा सदा सोचता रहूं कि भगवान आए आए आए कहीं उसी सोचने के कारण ये मेरी ही कल्पना तो मेरे सामने खड़ी नहीं हो गई फिर उसने भगवान के चरण छु वंदना की अवशेष भोजन देकर यह प्रश्न पूछा हे गौतम आप अपने शिष्यों को भिक्षु कहते हैं क्यों उस समय तक दो तरह के सन्यासी उपलब्ध थे भारत में जैन सन्यासी मुनि कहलाता है हिंदू सन्यासी स्वामी कहलाता है बुद्ध ने पहली दफे सन्यासी को भिक्षु का नाम दिया सन्यास को एक नई भावभंगी दी और एक नया आयाम दिया अब उल्टी दिखती हैं बातें हिंदू सन्यासी कहलाता स्वामी मालिक और बुद्ध ने कहा भिक्षु भिकारी उल्टा कर दिया जैन मुनि मध्य में है न मालिक न बिकारी मौन है इसलिए मुनि इसलिए जैनों से हिंदू उतने नाराज नहीं जितने बौद्धों से नाराज हुए बौद्ध ने सारी चीजें उल्टी कर दी जैनों को क्षमा कर दिया है इसलिए जैन हिंदुस्तान में बस सके लेकिन बौद्ध नहीं बस सके बौद्धों को तो समाप्त कर दिया बौद्धों को तो उखाड़ दिया मारा भी काटा भी कढ़ाओं में जलाया भी क्योंकि बुद्ध ने प्रक्रिया को बिल्कुल उल्टा कर दिया यह सिर्फ शब्द की ही बात नहीं है यह बुद्ध की अंतर्दृष्टि है कि हिंदू विचार से उन्होंने बिल्कुल एक दूसरी भावधारा का जन्म दिया स्वामी शब्द प्यारा है कुछ बुरा नहीं लेकिन उसमें एक खतरा है खतरा तो सभी शब्दों में होता है स्वामी शब्द में एक खतरा है कि कहीं उससे सन्यासी अहंकारी ना हो जाए स्वामी शब्द प्यारा है उसका मतलब होता है अपना मालिक और अपनी मालिकिय तो, तो चाहिए ही अपना स्वामित्व तो चाहिए ही जो अपना मालिक नहीं है वही तो संसारी है उसके हजार मालिक हैं, हजार इच्छाएं है उसकी मालिक है धन उसका मालिक है पद उसका मालिक है उसके बहुत मालिक हैं, वो गुलाम है सन्यासी वही है जिसने और सब तरह के मालिक हटा दिए और स्वयं अपना मालिक हो गया अब उसकी इंद्रियां उस पर काबू नहीं रखती कब्जा नहीं रखती अब इंद्रिया उसे नहीं चलाती वो अपनी इंद्रियों को चलाता है अब मन उसे नहीं चलाता वो मन को अपने पीछे लेके चलता है मन उसकी छाया हो गया उसने अपने आत्म गौरव की घोषणा कर दी शब्द बड़ा प्यारा है अर्थपूर्ण है लेकिन खतरा है खतरा यह है कि अहंकार का जन्म हो जाए अकड़ आ जाए और अहंकार पैदा हो जाए तो परमात्मा से मिलने में बाधा पड़ गई फिर संसार लौट आया पीछे के दरवाजे से ज्यादा सूक्ष्म होकर लौट आया पहले धन की अकड़ थी पद की अकड़ थी अब संन्यास की अकड़ हो जाएगी बुद्ध ने इसलिए बदल दिया शब्द ठीक दूसरे तल पर ले गए कहा भिक्षु लेकिन याद रखना भिक्षु का अर्थ भिकारी नहीं है, भाषा को उसमें तो है लेकिन बुद्ध ने भिक्षु का अर्थ किया जो सब तरह से खाली है भिक्षा का पात्र हो गया जो जिसके पास अपना कुछ भी नहीं जो अपने भीतर सिर्फ शून्य है जिसने और सब तो छोड़ा ही छोड़ा मैं का भाव भी छोड़ दिया आत्मा भी छोड़ दी अत्ता भी छोड़ दी जो अनत्ता में जी रहा है जो सिर्फ शून्य हो गया है ऐसा व्यक्ति भिक्षु भिकारी नहीं क्योंकि भिकारी तो वह है जो अभी आशा से भरा है कि मिल जाएगा जो मांग रहा है कि मिल जाएगा कि पा लूंगा किसी ने किसी तरह खोज लूंगा मांग मांग के इकट्ठा कर लूंगा लेकिन अभी इकट्ठे होने की दौड़ जारी है भिक्षु धनाकांक्षी है धनाढ़ नहीं है मगर धनाकांक्षी है धन उसके पास नहीं है लेकिन धन की तृष्णा तो उसके पास उतनी ही है जितनी किसी धनी के पास हो शायद धनी से ज्यादा हो क्योंकि धनी ने तो धन का थोड़ा अनुभव भी लिया अगर उसमें थोड़ी अकल होगी तो यह समझ में आ गया होगा कि धन मिलने से कुछ भी नहीं मिलता लेकिन भिखारी को तो यह भी नहीं हो सकता भिखारी की तो धन की आकांक्षा बड़ी प्रगाढ़ मिला भी नहीं धन का अनुभव भी नहीं वो धन के पीछे दौड़ रहा है भिक्षु का अर्थ है जिसकी कोई आकांक्षा नहीं इतना ही नहीं कि उसने वासनाएं छोड़ी इंद्रियां छोड़ी उसने इंद्रियों पर जो मालकीयत करने वाला भीतर का अहंकार है वो भी छोड़ दिया उसने बाहर का स्वामित्व भी छोड़ दिया उसने स्वामी को भी छोड़ दिया वो जो भीतर स्वामी बन बन सकता है उसको भी छोड़ दिया बुद्ध कहते हैं तुम भीतर एक शून्य मात्र हो और जब तुम शून्य मात्र हो तभी तुम वस्तुता हो यह भिक्षु की दशा ब्राह्मण ने ठीक ही पूछा ब्राह्मण है स्वामी शब्द से परिचित रहा होगा ये बुद्ध को क्या हुआ कि अपने सन्यासी को भिक्षु कहते हैं तो उसने पूछा हे गौतम आप अपने शिष्यों को भिक्षु क्यों कहते हैं? और यह प्रश्न शायद वो तो सोचता हो कि दार्शनिक है मगर बुद्ध जानते हैं कि दार्शनिक नहीं है अस्तित्वगत है इसलिए बुद्धाए उसके भीतर भिक्षु होने की तरंग उठ रही उसको भी पता नहीं कि ये प्रश्न क्यों पूछ रहा तुमको भी पता नहीं होता कि तुम कोई प्रश्न क्यों पूछते हो तुम्हारे चित्त में घूमता है तुम पूछ लेते हो लेकिन तुम्हें उसकी जड़ों का कुछ पता नहीं होता कि कहां से आता है क्यों आता है तुम्हें अगर पता चल जाए कि तुमने प्रश्न क्यों पूछा है तो नब्बे मौकों पर तो प्रश्न हल ही हो जाएगा इसी के पता चलने में कि मैंने क्यों पूछा है करीब करीब हल हो जाएगा अगर तुम अपने प्रश्न के भीतर उतर जाओ और अपने प्रश्न की जड़ों को पकड़ लो तो तुम पाओगे प्रश्न के, के प्राण ही निकल गए उत्तर करीब आ गया किसी से पूछने की जरूरत नहीं रही इस ब्राह्मण को कुछ पता नहीं है कि भिक्षु के संबंध में क्यों प्रश्न पूछ रहा है अगर तुम इससे पूछते कि क्यों ऐसा पूछते हो तो यह यही कहता कि बहुत बार सोचा मैंने कि सदा सन्यासी को स्वामी कहा गया बुद्ध क्यों भिक्षु कहते हैं बस जिज्ञासा बस पूछ रहा हूं लेकिन बुद्ध जानते हैं यह जिज्ञासा नहीं अगर ये जिज्ञासा ही होती तो बुद्ध आते नहीं बुद्ध तो तभी आते हैं जब कुतूहल गया जिज्ञासा गई और मुमुक्षा पैदा होती जब कोई वस्तु वस्तुता उस किनारे आ गया जहां उसे धक्के की जरूरत है जहां वो अपने से नहीं कूद सकेगा क्योंकि आगे विराट शून्य है और उस विराट शून्य के लिए साहस जुटाना कठिन है हे गौतम आप अपने शिष्यों को भिक्षु क्यों कहते हैं और फिर कोई भिक्षु कैसे होता है इसकी अंतः प्रक्रिया क्या है यह प्रश्न उसके मन में उठा उसके चेतन तक आया भगवान की मौजूदगी के कारण शायद उस दिन भगवान उसके द्वार पर आके खड़े न हुए होते तो ये प्रश्न वर्षों रुकता या न पूछता इस जीवन में शायद कभी न पूछता ठीक घड़ी में भगवान की मौजूदगी उसके भीतर तरंग उठती ही उठती थी और भगवान की मौजूदगी और भगवान की विराट तरंग उसकी छोटी सी तरंग को ले गई उठाकर उसके चैतन्य तक पहुंचा दिया ये धक्का ये सहारा यही सदगुरु का अर्थ है जो तुम्हारे भीतर धीमा धीमा है उसे त्वरा दे देनी जो तुम्हारे भीतर कुनकुना कुनकुना है उसे इतनी गर्मी दे देनी कि भाव बनने की क्षमता आ जाए जो तुम्हारे भीतर सोया सोया है उसे उठा देना जगा देना जो तुम्हारे भीतर सरक रहा है अंधेरे अंधेरे में उसे पकड़ के रोशनी में ला देना ये मौजूदगी से ही हो जाता है ये सिर्फ बुद्ध जैसे व्यक्ति की उपस्थिति से हो जाता है तुम बुद्ध के पास जाके ऐसे प्रश्न पूछने लगते हो जो तुमने कभी पहले सोचे भी नहीं थे तुम बुद्ध के पास जाके ऐसी भाव दशाओं से भर जाते हो जो बिल्कुल अपरिचित है तुम बुद्ध के पास जाके अपने उन भाव भंगिमाओं से परिचित होते हो जिन्हें तुम जानते भी नहीं थे कि तुम्हारे भीतर हो भी सकती हैं बुद्ध की उस अनायास उपस्थिति के मधुर क्षण में और अनायास था इसलिए और भी मधुर था क्षम अगर ब्राह्मण निमंत्रण देकर लाया होता तो इतना मधुर नहीं होता क्योंकि इतना आघातकारी नहीं होता अगर निमंत्रण देकर लाया होता तो इतनी चोट करने वाला नहीं होता इतना अवाक नहीं करता यह क्या ऐसा ब्राह्मण नहीं पूछ पाता जानता कि बुला के लाया हूं इसलिए आए इसी जानकारी के कारण वंचित रह जाता निर्दोष नहीं होता क्योंकि बुद्ध अनायास आ गए हैं ब्राह्मण को बिल्कुल निर्दोष दशा में पकड़ लिया है अनायास पकड़ लिया है और ध्यान रखना परमात्मा सदा अनायास आता है तुम जब बुलाते हो तब नहीं आता है तुम्हारे बुलाने से कभी नहीं आता है तुम्हें जब पता ही नहीं होता तुम जब शांत बैठे हो खाली बैठे हो कुछ नहीं बुला रहे ना संसार को बुला रहे ना परमात्मा को बुला रहे तुम्हारे भीतर कोई पुकार ही नहीं तुम्हारे भीतर कोई वासना कामना नहीं तुम्हारे भीतर कोई स्वप्न तरंगे नहीं ले रहा और अचानक उसके पैरों की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती और वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है भगवान सदा ही अनायास आता है अनायास आने में ही तुम्हारा रूपांतरण है भगवान तुम्हें सदा जब आता है तो चौकाता है विश्व विमुग्ध कर देता है तुम्हारी समझ में नहीं पड़ता कि ये क्या हो गया कैसे हो गया तुम अबूझ दशा को उपलब्ध हो जाते हो क्योंकि भगवान रहस्य रहस्य बुलाए नहीं जा सकते निमंत्रण नहीं दिया जा सकता इस मधुर क्षण में उसके भीतर संन्यास की आकांक्षा का उदय हुआ था ब्राह्मण को भी दिखाई पड़ा कि कुछ कपता हुआ उठ रहा है झंझवात कुछ भीतर आ रहा है कुछ भीतर उमग रहा है जो पहले कभी नहीं उमगा था कोई बीज फूटा है अंकुर बना है और अंकुर तेजी से बढ़ रहा है अचानक उसे दिखाई पड़ा कि मैं भिक्षु होना चाहता हूं मैं सं्यस्त होना चाहता हूं वो जो निश्चय भगवान को दिखाई पड़ा था वो ब्राह्मण को भी दिखाई पड़ गया भगवान की सन्निधि का परिणाम इसलिए सदा से साधु संगत का मूल्य है साधु संगत में कुछ बाहर से नहीं होगा होना तो भीतर ही है जागनी तो तुम्हारी ही ज्योति है लेकिन जहां बहुत ज्योतियां जगी हों, और जहां ज्योति के जगने की बात होती हो चर्चा होती महिमा होती हो जहां जगी हुई ज्योतियां नाचती हों, वहां ज्यादा देर तक तुम बुझे ना रह सकोगे उस रो में बह जाओगे उस नाचती हुई ऊर्जा में वो क्षण आ जाएगा जब तुम भी नाचने लगोगे तुम्हारे भीतर भी भबक के उठाएगी तुम्हारी सोई हुई ज्योति शायद भगवान उसके द्वार पर उस दिन इसलिए ही गए थे कि जो ज्योति धीमी धीमी सरक रही है धुएं में दबी पड़ी वो प्रज्वलित हो जाए और शायद ब्राह्मणी की चेष कि भगवान दिखाई ना पड़े उसके अचेतन में उठी किसी भय के कारण ही संभव हुई थी ब्राह्मणी सोच रही थी शायद भगवान भोजन मांग लेंगे और मुझे फिर भोजन बनाना पड़ेगा ये उसकी व्याख्या थी लेकिन शायद उसके भीतर भी जो भय पैदा हुआ था वो भोजन का ही नहीं हो सकता क्या भोजन बनाने में इतना भय हो सकता है भय भय से आदि ही रहा होगा कि कहीं आज ब्राह्मण को ही भगवान न ले जाए क्योंकि जब भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति किसी के द्वार पर आता है तो क्रांति होगी तो आग लगेगी तो पुराना जलेगा तो नए का जन्म होगा लेकिन यह ब्राह्मणी को भी साफ नहीं है कि वो क्यों जाके ब्राह्मण को छिपा के पीछे खड़ी हो गई है। वो तो यही सोच रही है गरीब ब्राह्मणी यही सोच रही कि कौन दोबारा झंझटना पड़े तुम अक्सर जो कारण सोचते हो अपनी कृत्यों के वे ही कारण कारण हो ऐसा मत सोच लेना तुम्हारे कारण तो कल्पित होते तुम्हें मूल का तो पता नहीं होता ब्राह्मणी भी भयभीत हो गई और ध्यान रखना स्त्रियों के भीतर अचेतन ज्यादा सक्रिय होता है पुरुषों की बजाय इसलिए अक्सर स्त्रियों को उन बातों की झलक पुरुष से भी पहले मिल जाती जो बातें स्पष्ट नहीं तुमने कई बार अनुभव किया होगा रोज ऐसा घटता है कि स्त्री के भीतर विचार के पार पकड़ने की कुछ ज्यादा क्षमता है पुरुष में बुद्धि बढ़ गई है स्त्री में अभी भी अचेतन घना है इसलिए स्त्री अगर तुमसे कहे कि आज मत जाओ इस हवाई जहाज से यात्रा मत करो तो सुन लेना स्त्री कहे आज हालांकि वो कोई जवाब नहीं दे सकेगी समझा नहीं सकेगी रोएगी कहेगी कि आज मत जाओ इस ट्रेन से और तुम कहोगे क्या कारण क्यों ना जाऊं वो कहेगी कारण मुझे भी कुछ पता नहीं या कुछ बनाया हुआ कारण बताएगी कि मैं जो उसी के पास गई थी वो मना करता है कि आज का दिन खराब है कि मुहूर्त ठीक नहीं है कि कल चले जाना कि आज मुझे काम है कि बच्चा बीमार है कुछ कारण खोज के बताएगी लेकिन अगर तुम ठीक से पूछो सहानुभूति से पूछो तो वो कहेगी बस मेरे भीतर ऐसा होता कि आज ना जाओ मुझे भी कुछ पता नहीं कि ऐसा क्यों होता स्त्री अभी भी हृदय से ज्यादा जीती बजाय तर्क के इसलिए यह मजेदार घटना घटी इसके पहले कि ब्राह्मण जिसके लिए बुद्ध आए थे उसके निर्णय को गति मिले उसके पहले ब्राह्मणी का अचेतन जाग गया उसके पहले ब्राह्मणी खड़ी हो गई बचाने को खतरे के पहले बचाने को खड़ी हो गई खतरा द्वार पर खड़ा है बुद्ध का आगमन खतरनाक है हालांकि ब्राह्मणी को भी पता नहीं उसने सोचा कि बस भोजन दोबारा ना बनाना पड़े ये गौतम कहां आके खड़ा हो गया फिर ब्राह्मणी हसी उस हंसी में भी ऊपर से तो कथा इतना ही कहती है वो इसलिए हंसी की हद हो गई एक मैं एक बार भोजन बनाने की झंझट से बचने के लिए पति को छेड़े खड़ी हूं रोके खड़ी हूं बुद्ध को और एक ये गौतम इसकी भी जिद हद हो गई बढ़ता नहीं दूसरे दरवाजे चला जाए इतना बड़ा गांव पड़ा है आज यहीं कोई जिद्द बांध के खड़ा है ब्राह्मणी सोचती है इसलिए मैं हंसी कि गौतम भी जिद्दी है लेकिन शायद ये हंसी भी उसके अचेतन से आई है शायद उसे कहीं भीतर यह भी साफ हुआ कि भोजन फिर से बनाना पड़े इतनी सी बात के लिए मैं रोक के खड़ी नहीं होने वाली थी कुछ और है और जो और की थोड़ी सी झलक उसे मिली होगी कि कहीं ये ब्राह्मण मेरे पति को ना ले जाए तो वो हसी होगी ये भी कोई बात सोचने की हुई ये क्यों ले जाएगा मेरे पति ने कभी संन्यास नहीं होना चाहा कभी भिक्षु नहीं होना चाहा मेरे पति यद्यपि इस गौतम को कभी कभी दान देते हैं लेकिन अब भी ब्राह्मण है अब भी पूजा करते हवन करते वेद पढ़ते शास्त्र में लगे रहते भ्रष्ट होने की कोई आशा नहीं मैं भी कैसी चिंता में पड़ गई इसलिए भी हंसी होगी उस घड़ी भगवान ने यह गाथा कही और यह गाथा ब्राह्मण का संन्यास बन गई फिर क्षण भर नहीं रुका फिर बुद्ध के चरणों में समर्पित हो गया फिर बुद्ध के पीछे चल पड़ा और ब्राह्मणी भी जो क्षण भर पहले बुद्ध से बचाने को खड़ी हुई थी वो भी दीक्षित हुई वो भी संयस्त हुई उसका प्रेम अपने पति से सिर्फ शरीर के तल का ही नहीं रहा होगा शरीर के ही तल का होता तो नाराज होती गहरा रहा होगा थोड़ा ज्यादा गहरा रहा होगा और अगर आज पति संन्यास्त होता है और दीक्षा के मार्ग पर जाता है तो ठीक है वह भी जाएगी निसंकोच निर्भय जो पति कर रहा है वह वह भी करेगी ये चौंकाने वाली बात है कि जो अभी क्षण भर पहले एक बार और भोजन बनाने से परेशान हो रही थी वो आज पति के साथ भिक्षुणी होने को तैयार हो गई मनुष्य के भीतर ऐसे द्वंद हैं जो स्त्री तुम्हारे लिए जिंदगी को दूभर बना दे वही तुम्हारे ऊपर जान भी दे सकती जो स्त्री तुम्हारे ऊपर अपने जीवन को निछावर कर दे क्रोध से भर जाए तो तुम्हें जहर भी पिला सकती प्रेम के रास्ते बड़े उलझे हुए प्रेम के रास्ते बड़े जटिल प्रेम का गणित सीधा सीधा नहीं प्रेम के रास्ते सीधे सांप नहीं हैं पगडंडियों की तरह हैं। बड़े उल्टे सीधे जाते एक क्षण पहले भोजन पकाने में झिझकती और एक क्षण बाद सब छोड़ के जाने में झिझक ना हुई उस ब्राह्मणी का प्रेम बुद्ध से तो नहीं था लेकिन अपने पति से था और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि प्रेम किसी से भी हो तो परमात्मा तक जाने का मार्ग बन सकता है अपने पति से प्रेम था बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं था उसने एक बार भी भगवान की तरह बुद्ध को नहीं सोचा वो कहती ये गौतम ये श्रवण गौतम कहां खड़ा हो गया आके लेकिन पति के प्रति उसका मन वही होगा जो इस देश में सदा से सोचा गया विचारा गया जिसके काव्य लिखे गए जिसकी गीत गाए गए उसने अपने पति को परमात्मा माना और जब उसका परमात्मा जाता है तो उसके लिए भी जाना जहां उसका परमात्मा जाता है वहां उसे जाना जैसे स्त्री इस, इस देश में कभी पति की चिता पे चढ़ के सती होती रही ऐसी इस देश में स्त्रियां कभी पति के साथ संस्त भी हो गई जिसके साथ राग जाना उसके साथ विराग भी जानेंगे और जिसके साथ सुख जाना उसके साथ तपस्या भी जानेंगे साथ एक बार हो गया तो अब सुख हो कि दुख घर द्वार हो कि रास्ता साथ हो गया तो साथ हो गया इस देश ने सांथ के बड़े अंतरंग प्रयोग किए बुद्ध ने कहा जिसकी नाम पंच पंच नामरूपंच में जरा भी ममता नहीं और जो उनके नहीं होने पर शोक नहीं करता वह भिक्षु कहा जाता है बड़ी सीधी परिभाषा गणित की तरह साफ जिसकी नाम रूप में जरा भी ममता नहीं नाम रूप का अर्थ होता है मानसिक और शारीरिक मनुष्य दो अवस्थाओं का पुंज है मन और शरीर सूक्ष्म पुंज मन उसका नाम है नाम क्योंकि तुम्हारे सूक्ष्म पुंज मन का जो सबसे गहरा भाव है वो है अहंकार मैं और जो स्थूल पुंज है शरीर उसका नाम है रूप आदमी दो में डोलता रहता नाम रूप जिनको हम बड़े बड़े आदमी कहते वो भी इस अर्थ में छोटे ही छोटे होते हैं जिनको सामान्य जनता बड़े नेता कहती महात्मा कहती वो भी साधारणता इन्हीं दो में बंधे होते और इन दो से जो मुक्त हो जाए वही भिक्षु परसों मैंने जयप्रकाश नारायण का एक वक्तव्य पढ़ा उन्होंने बंबई में अपने मित्रों को धन्यवाद देते हुए कहा जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं जनता का सदा सदा के लिए अनुग्रहित रहूंगा क्योंकि मेरे देश की जनता ने ही मेरे नाम और यश को दुनिया के कोनों तक फैला दिया है जय प्रकाश नारायण जैसा विचारशील व्यक्ति भी नाम और यश उसमें ही बंधा रह जाता धन्यवाद भी किस बात का दे रहे हो इसलिए कि लोगों ने मेरे नाम और यश को दुनिया में कोनों को तक फैला दिया क्या होगा इससे राजनीति की लड़ाई अक्सर सिद्धांतों की लड़ाई नहीं सिद्धांत तो सिर्फ आड़ होते असली लड़ाई तो अहंकारों की लड़ाई है गहरी लड़ाई तो व्यक्तित्वों की लड़ाई है ये कुछ कांग्रेस और जनता की लड़ाई कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं यह सिर्फ व्यक्तित्वों की लड़ाई कौन प्रतिष्ठित होता है कौन पद पे बैठता है, और इसीलिए दुश्मन तो दुश्मन होते ही राजनीति में मित्र भी दुश्मन होते क्योंकि जो पद पे बैठा है उसके आसपास जो मित्र इकट्ठे होते वो भी कोशिश में लगे हैं कि कब धक्का दे दें अब जग जीवराम को मौका मिले तो मुरारजी को धक्का नहीं देंगे कि चरण सिंह को मौका मिले तो धक्का नहीं देंगे इनको धक्का नहीं देंगे तो अपनी छाती में छुरा भुग जाएगा वो जो पास खड़े हैं वो भी धक्का देने को खड़े वो देख रहे हैं कब जरा कमजोरी का क्षण हो कि दे दो धक्का। सत्रु तो धक्का है राजनीति में शत्रु तो शत्रु होते ही मित्र भी शत्रु होते जयप्रकाश नारायण ने मुरारजी को पद पर बिठाया लेकिन अभी कुछ दिन पहले भोपाल में किसी ने मुरारजी को पूछा कि हमने सुना है कि अब जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी की अवस्था में पहुंच गए हैं आप क्या कहते हैं जी एकदम कहे नहीं कोई महात्मा गांधी की अवस्था में कभी नहीं पहुंच सकता वो अद्वितीय पुरुष थे और फिर जयप्रकाश नारायण ने ऐसा कोई दावा किया भी नहीं जरा इसको सूक्ष्म से देखना जरा ऊपर की धूल को झाड़ के देखना तुम भीतर बड़े अंगारे पाओगे पहली तो बात यह कि मुरारजी को महात्मा गांधी अद्वितीय थे इससे कोई प्रयोजन नहीं गांधी अद्वितीय थे ये बात तो इसलिए कही जा रही था कि जयप्रकाश नारायण को उनकी जगह पर रखा जाए वस्तुता तो मुरारजी चाहेंगे कि वो महात्मा गांधी हो गए जयप्रकाश कहां बीच में आते चीजों को तुम सीधे देखोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे मुराड़जी महात्मा गांधी महात्मा गांधी की सब जड़ता है उनमें और एक जड़ता और ज्यादा सौमूत्र का पीना वो महात्मा गांधी से बड़े महात्मा फिर कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने इसका कोई दावा किया भी नहीं अब जरा मजा देखना अगर जयप्रकाश नारायण दावा न करें तो जब दावा ही नहीं किया तो कैसे हो सकते और अगर कल दावा करें तो इसीलिए फिर महात्मा गांधी नहीं हो सकते कि कहीं दावेदार महात्मा गांधी हुए देखना तर्क बड़ा मजेदार होता है दावा नहीं किया जयप्रकाश नारायण ने जैसे कि महात्मा गांधी होने का दावा कर करके फिर किसी अदालत से फैसला लेना होगा कि हाँ ये महात्मा गांधी हो गए दावा नहीं किया इसलिए कैसे इसको मानना और अगर दावा करें तो मुरारजी कहेंगे कि दावेदार कहीं महात्मा गांधी होते महात्मा गांधी तो ऐसे विनम्र थे विनम्रता और ये दावेदार लेकिन असली बात कुछ और है असली बात ये है कि मुरारजी नहीं चाहेंगे कि उनसे ऊपर कोई आदमी प्रतिष्ठित हो उनसे ऊपर किसी का यश और महात्मा गांधी से किसको क्या लेना है मैंने सुना है कि महात्मा गांधी की हत्या के पहले मुरारजी को पता चल गया था खबर उनको दी गई थी कुछ भी उन्होंने किया नहीं वल्लभ भाई पटेल को भी कहते हैं खबर मिल गई थी लेकिन कुछ किया नहीं महात्मा गांधी के मरने के पहले वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्वयं संघ की दो सभाओं में गांधी की आलोचना किए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा किए और जिस दिन गांधी की हत्या हुई उसके घंटे भर पहले गांधी ने जो वल्लभ भाई पटेल से कहा था वो वचन याद करने जैसा है महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को कहा था घंटे भर पहले मरने के कि सरदार जैसा मैं तुम्हें जानता था अब तुम वैसे नहीं रहे तुम बदल गए तुम अब वही नहीं हो जिस व्यक्ति को मैं जानता था पद पर पहुंच के तुम कुछ के कुछ हो गए फिर गांधी की हत्या हो गई और इतने दिन हो गए गांधी को हत्या हुए मुरारजी ने एक बार भी इसके पहले नहीं कहा कि इसमें आरएसएस का कोई हाथ नहीं लेकिन अब पद पर पहुंचकर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आरएसएस का इसमें कोई हाथ नहीं कि गोड से तो आरएसएस का सदस्य नहीं रहा था जब उसने हत्या की यह हो सकता है कि गोड से सदस्य ना रहा हो हत्या करते वक्त सिर्फ इसीलिए ताकि अगर कोई अर्चन हो तो जिम्मेदारी आरएसएस पर ना आए वो सिर्फ इतना ही बताती है बात कि वह आरएसएस को बचाना की आकांक्षा रही होगी भीतर कि संस्था बदनाम ना हो अगर मैं पकड़ भी जाऊं तो संस्था पर कोई लाछन ना लगे लेकिन बड़े मजे की बात है गांधी के वक्त महात्मा गांधी की समाधि पे फूल चढ़ाते हैं और यहां अब आरएसएस को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि आरएसएस ने ही उनको प्रतिष्ठित किया है उनको पद पर बिठाया है इस दुनिया में सारी खोज पद की है यश की है नाम की है किसी को और किसी बात से मतलब नहीं सबको एक बात से मतलब है कि मैं किसी तरह सिद्ध करके दिखा दूं कि मैं महान हूं और जो भी व्यक्ति सिद्ध करके दिखाना चाहता है कि महान है उसके भीतर हीनता की ग्रंथी इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कुछ भी नहीं बुद्ध ने कहा जिसके भीतर से नाम रूप की ममता चली जाए जिससे न तो यश की आकांक्षा हो न पद की आकांक्षा हो जिसके भीतर सूक्ष्म स्थूल दोनों में से किसी के प्रति कोई लगाव न रह जाए ऐसा जो ममता से मुक्त है वही भिक्षु है और पद प्रतिष्ठा नाम रूप सबके खोजाने पर जो शोक ना करे क्योंकि यह बहुत आसान है जब तुम पद पर होते हो तब तुम कह सकते हो कि मुझे पद इत्यादि की कोई चिंता नहीं मुझे पद चाहिए नहीं पद पर होने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें कहने लगते कि हमें पद से क्या पद में क्या रखा पद पर जो पहुंच जाते हैं वो अक्सर विनम्रता दिखाने लगते तुमने अक्सर देखा होगा छोटे पद पर लोग ज्यादा उपद्रवी होते बड़े पद पर लोग कम उपद्रवी हो जाते क्योंकि अब प्रतिष्ठा हो ही गई अब ये मजा भी ले लो साथ में कि हम प्रतिष्ठा से भी मुक्त हैं, हमें कोई यश का कोई लेना देना नहीं तुमने देखा पुलिस वाला ज्यादा झंझट खड़ी करता है इंस्पेक्टर थोड़ी कम पुलिस कमिश्नर और थोड़ी कम जितने बड़े पद पर होता आदमी उतनी कम झंझट करता है मैंने सुना है एक अंधे आदमी एक अंधा भिकारी राह पर बैठा है राहत और राजा और उसके कुछ साथी राह भूल गए वो शिकार करने गए थे उस गांव से गुजर रहे कोई और तो जागा नहीं वो अंधा बैठा है झाड़ के नीचे अपना एक तारा बजा रहा है और अंधे के पास उसका एक शिष्य बैठा है वो उससे एक तारा सीखता है वो भी भिखारी है दोनों भिखारी राजा आया और उसने सूरदास जी फला फल गांव का रास्ता कहां से जाएगा फिर वजीर आया और उसने कहा अंधे फला गांव का रास्ता कहां जाता है अंधे ने दोनों को रास्ता बता दिया पीछे से सिपाही आया उसने एक रपट लगाई अंधे को कि बुढ़े रास्ता किधर से जाता है उसने उसे भी रास्ता बता दिया जब वो तीनों चले गए तो अंधे ने अपने से कहा कि पहला बादशाह था दूसरा वजीर था तीसरा सिपाही। तो जी वो बड़े पद पर होना चाहिए उसे कोई चिंता नहीं है अपने को दिखाने की वो प्रतिष्ठित ही है लेकिन जो उसके पीछे आया उसने का अंधे अभी उसे कुछ प्रतिष्ठित होना और जो उसके पीछे आया वो तो बिल्कुल गया बीता होना चाहिए उसने एक धप्प भी मारा रास्ता पूछ रहा है और एक धप्प भी लगाया वो बिल्कुल गई बीती हालत में होना चाहिए वो सिपाही होगा आदमी जब बड़े पदों पर पहुंच जाता तब तो वो ये भी मजा ले लेता है कहने का कि पद में क्या रखा इसलिए बुद्ध कहते हैं पहले तो ममता ना हो और इसका प्रमाण क्या होगा जब यह चीजें छूट जाए तो शोक ना भी असली बात पता चलेगी दुख ना हो ममता नहीं थी तो दुख हो ही नहीं सकता ममता थी तो ही दुख हो सकता है वही भिक्षु कहा जाता है ब्राह्मण ने सुना चरणों में झुका और उसने कहा कि मुझे स्वीकार कर ले मुझे भी इस रास्ते पर ले चले ममता में रहकर मैंने देख लिया दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाया अब मुझे ममता के पार ले चले ममता शब्द प्यारा है अर्थपूर्ण इसका मतलब होता है मैं भाव ममता मम यानी मैं चीजों में बहुत मैं भाव रखना ये मेरा मकान ये मेरी पत्नी ये मेरी दुकान ये मेरा धर्म ये मेरी किताब ये मेरा मंदिर ये मेरा देश ये सब ममता है जब मैं भाव चला जाए मकान मकान है मेरा क्या और देश देश है मेरा क्या कुरान कुरान है मेरा क्या पत्नी स्त्री है मेरा क्या मेरा कुछ भी नहीं जब सब मेरे गिर जाते तो अचानक तुम पाओगे एक चीज अपने आप गिर जाती वो है मैं मैं को संभालने के लिए मेरों के डंडे लगे हुए चारों तरफ से मैं टिकी नहीं सकता बिना मेरे के इसलिए जितना तुम चीजों को कह सकते हो मेरा जितनी ज्यादा चीजें तुम्हारे पास हैं कहने को मेरी उतना तुम्हारा मैं बड़ा होता जाता है और जब तुम्हारे पास कोई मेरा कहने को नहीं बचता तो मैं को खड़े रहने की जगह नहीं बचती मैं तत्क्षण गिर जाता है तुम तो मेरे को गिराओ मैं अपने से गिर जाता है और उस मैं के गिर जाने का नाम भिक्षु मैं का गिर जाना यानी शून्य हो जाना वो जो भिक्षु के हाथ में भिक्षा पात्र है वो अगर हाथ में ही हो तो बेकार वो उसकी आत्मा में होना चाहिए तभी सार्थक है द्वितीय दृश्य भगवान के अग्रणी शिष्यों में से एक महाकात्यायन के शिष्य कुटिकर्ण सोन स्थ कुरर घर से भगवान का दर्शन कर जब आए तब उनकी ने एक दिन उनके उनके उपदेश उपदेश सुनने सुनने के के लिए जिज्ञासा की और नगर में भेरी बजवाकर सब के साथ उनके पास उपदेश सुनने गई जिस समय वह उपदेश सुन रही थी उसी समय चोरों के एक बड़े गिरोह ने उसके घर में सेंध लगाकर सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि ढोना शुरू कर दिया एक दासी ने चोरों को घर में प्रवेश किया देख उपासिका को जाकर कहा उपासिका हंसी और बोली जा चोरों की जो इच्छा हो सो ले जावे तू तो उपदेश सुनने में बिघन ना डाल चोरों का सरदार जो कि दासी के पीछे पीछे उपासिका की प्रतिक्रिया देखने आया था यह सुनकर ठगा रह गया अवाक रह गया उसने तो खतरे की अपेक्षा की थी वो उपासिका बड़ी धनी थी उस नगर की सबसे धनी व्यक्ति थी उसके इशारे पर हजारों लोग चोरों को घेर लेते चोरों का भागना मुश्किल हो जाता चोरों का सरदार तो डर के कारण ही पीछे पीछे गया था कि अब देखें क्या होता है हम ये उपासी का क्या प्रतिक्रिया करती और उपासी का ने कहा देख जा चोरों की जो इच्छा हो सो ले जावे तो उपदेश सुनने में विघ्न न डाल स्वभावता चोरों का सरदार अवाक रह गया उसने तो खतरे की अपेक्षा की थी लेकिन उपासिका के वे थोड़े से शब्द उसके जीवन को बदल गए उन छोटे से शब्दों से जैसे चिंगारी पड़ गई जैसे किसी ने उसे सोते से जगा दिया हो जैसे एक सपना टूट गया जैसे पहली बार आंख खुली और सूरज के दर्शन हुए वह जागा इस सत्य के प्रति कि सोना चांदी हीरे जवार से भी ज्यादा कुछ मूल्यवान जरूर होना चाहिए अन्यथा हम हीरे जवरात ढो रहे हैं और ये उपासी का कहती जा चोरों को जो ले जाना और ले जाने दे उपदेश में विघ्न मत डाल जरूर यह कुछ पा रही है जो हीरे जवहरात सोना चांदी से ज्यादा मूल्यवान है ये तो इतना सीधा गणित है उसने लौटकर अपने साथियों को भी यह बात कही कि हम कूड़ा करकट ढो रहे सोना वहां लुट रहा है क्योंकि उपासिका ने कह का जा ले जाने दो उनको जो ले जाना है तू उपदेश में विघ्न मत कर वहां कुछ अमृत बरस रहा है मित्रों हम भी चलें। वहां कुछ मिल रहा है उस स्त्री को जिसकी हमें कोई भी खबर नहीं कोई भीतरी संपदा बरसती है कुछ लुट रहा है वहां और हम कूड़ा करकट, उन्हें भी बात जची फिर उन्होंने चुराया हुआ सामान पुनः पूर्वत रखा और सभी धर्म सभा में आके उपदेश सुनने बैठ गए वहां उन्होंने अमृत बरसते देखा वहां उन्होंने अलौकिक संपदा देखी उसे फिर उन्होंने जी भर के लूटा चोर ही थे फिर लूटने में उन्होंने कोई कमी नहीं की कोई दुकानदार नहीं थे कि लूटने में डरते। उन्होंने दिल भर के लूटा उन्होंने दिल भर के पिया सन्म जन्म से इसी संपदा की तलाश थी इसलिए चोर बने घूमते थे फिर सभा की समाप्ति पर वे सब उपासिका के पैरों पर गिर के क्षमा मांगे चोरों के सरदार ने उपासिका से कहा आप हमारी गुरु अब हमें अपने बेटे से प्रवज्ञा दिलवाएं। उपासिका अपने पुत्र से प्रार्थना कर उन्हें दीक्षित कराई विचोर अति आनंदित थे और संयस एकांत में वास करने लगे मौन रहने लगे और ध्यान में डूबने लगे उन्होंने शीघ्र ही ध्यान की संपदा पाई भगवान ने यह सूत्र इन्हीं भूतपूर्व और अभूतपूर्व चोरों से कहे थे सिंचम भिक्खु इमम नामम सित लहु मे सत्ती रागंज दो तिवान मेहसी हे भिक्षु इस नाव को उलीचो उलीछने पर यह तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी राग और द्वेष को छिन्न कर फिर तुम निर्वाण को प्राप्त कर लोगे पंच छिदे पंच छिंदे पंच जहे पंच चुत्तरी भावे पंच संगाति गो भिक्खु संघातिगो भिखु बुच्छति जो पांच को काट दे पांच को छोड़े पांच की भावना करे और पांच के संग का अतिक्रमण कर जाए उसी को बाढ़ को पार गया भिक्षु कहते पंजा नंजा नजायतो तो झानं च पंजा चाह सबे निर्वाण संगित प्रज्ञाहीन मनुष्य को ध्यान नहीं होता ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा नहीं होती जिसमें ध्यान और प्रज्ञा है वही निर्वाण के समीप है पहले घटना को समझिए भगवान के अग्रणी शिष्यों में से एक के शिष्य कुट्टिकर्ण सोन कुरर घर से जेतवंजा भगवान का दर्शन कर जब वापिस आए तब उनकी मां ने एक दिन उनके उपदेश सुनने के लिए जिज्ञासा की और नगर में भेरी बजवा कर सबके साथ उनके पास उपदेश सुनने गई ऐसे थे वे दिन बुद्ध की तो महिमा थी ही बुद्ध के दर्शन करके भी कोई अगर लौटता था तो वह भी महिमावान हो जाता था ऐसे ही जैसे कोई फूलों से भरे बगीचे से गुजरे है तो उसके वस्त्रों में फूलों की गंध आ जाती ऐसी ही कोई बुद्ध के पास से आए तो उसमें थोड़ी सी तो गंध बुद्ध की समा ही जाती तो ये कुट्टिकर्ण सोन अपने गांव से बुद्ध के दर्शन करने को गए वहां से जब लौटे वापस, तो उनकी मां ने कहा तुम धन्यभागी हो तुम बुद्ध के शिष्य महाकात्यायन के शिष्य हो तुम महाधन्यभागी हो तुम बुद्ध के दर्शन करके लौटे हम इतने धन्यभागी नहीं चलो हमें फूल न मिले तो फूल की पांखड़ी मिले तुम जो लेके आए हो हमसे कहो सूरज के दर्शन से आधा हमें ना हो तुम जो थोड़ी सी ज्योति लाए हो उस ज्योति के दर्शन हमें कराओ तो उसने प्रार्थना की कि तुमने जो सुना हो वो दोहराओ। कहो। और दूसरी बात, वह अकेली सुनने नहीं गई उसने सारे गांव में भेरी फिरवा दी और कहा कुट्टिकण बुद्ध के पास होकर आए थोड़ी सी बुद्धत्व की संपदा लेकर आए वे बांटेंगे सब आए ऐसे थे वे दिन क्योंकि जब परम धन लुटता हो बटता हो तो अकेले अकेले नहीं भेरी बजाकर सबको निमंत्रित करके इस जगत की जो संपदा है उसमें दूसरों को निमंत्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बांट लेंगे तो तुम्हारे हाथ कम पड़ेगी उस जगत की जो संपदा है अगर तुमने अकेले ही उसको अपने पास रखना चाहा तो मर जाएगी मुर्दा हो जाएगी सड़ जाएगी तुम्हें मिलेगी ही नहीं उस जगत की संपदा उसे ही मिलती है जो मिलने पर बांटता है जो मिलने पर बांटता चला जाता है जो जितना बांटता है उतनी संपदा बढ़ती है इस जगत की संपदा बांटने से घटती है उस जगत की संपदा बांटने से बढ़ती है इस सूत्र को ख्याल रखना तो भेरी बजवा दी सारे गांवों को लेकर उपदेश सुनने गई स्वभाव सारा गांव उपदेश सुनने गया चोरों की बनाई गांव में कोई था ही नहीं सारा गांव उपदेश सुनने गांव के बाहर इकट्ठा हुआ था चोरों ने कहा यह अवसर चूक जाने जैसा नहीं है वे उपासिका के घर में पहुंच गए बड़ा ग्रोह लेकर ठीक संख्या बौद्ध ग्रंथों में है एक हजार चालीस क्योंकि उपासी का महाधनी थी उसके पास इतना धन था कि ढोते ढोते दिन लग जाते तो ही वो ले जा सकते थे तो एक हजार चोर इकट्ठे उसके घर पर हमला बोल दिए सब तरफ से दीवाल ने तोड़ के वे अंदर घुस गए सिर्फ एक दासी घर में छूटी थी उसने इतना बड़ा ग्रोह देखा तो भागी वे चोर सोना चांदी हीरे जवारात ढो ढो के बाहर ले जाने लगे दासी ने जाके उपासिका को कहा दासी घबराई होगी पसीना पसीना हो रही होगी सब लुटा जाता है लेकिन उपासी का हंसी और बोली जा चोरों की जो इच्छा हो सो ले जावे तो उपदेश सुनने में विघ्न ना डाल इस देश ने एक ऐसी संपदा भी जानी जिसके सामने और सब संपदाएं फीकी हो जाती इस देश को ऐसे हीरों का पता है जिनके सामने तुम्हारे हीरे कंकर पत्थर ही। इस देश ने ध्यान का धन जान है और जिसने ध्यान जान लिया उसके लिए फिर और कोई धन नहीं सिर्फ ध्यान ही धन है इस देश ने समाधि जानी और जिसने समाधि जानी वो सम्राट हुआ उसे असली साम्राज्य मिला तुम सम्राट हो जाओ भी संसार में तो भिखारी ही रहोगे और तुम भीतर के जगत में भिखारी भी हो जाओ तो सम्राट हो जाओगे ऐसा अद्भुत नियम है उस क्षण उपासी का रस विमुक्त थी उसका बेटा लौटा था बुद्ध के पास होकर बुद्ध की थोड़ी सुवास लाया था बुद्ध का थोड़ा रंग लाया था बुद्ध का थोड़ा ढंग लाया था वो जो कह रहा था उसमें बुद्ध के वचनों की भनक थी वो लवलीन होके सुनती थी वो पूरी डूबी थी वो किसी और लोग की तरफ आंख खोले बैठी थी उसे किसी विराट सत्य के दर्शन हो रहे थे उसे एक एक शब्द हृदय में जा रहा था और रूपांतरित कर रहा था उसके भीतर बड़ी रासायनिक प्रक्रिया हो रही थी वो देह से आत्मा की तरफ मुड़ रही थी वो बाहर से भीतर की तरफ मुड़ रही थी उसने कहा जा चोरों की जो इच्छा हो सो ले जावे तो उपदेश सुनने में बिघ्न ना डाल ऐसा तो कोई तभी कह सकता है जब विराट मिलने लगे और मैं तुमसे कहता हूं क्षुद्र को छोड़ना मत विराट को पहले पाने में लगो क्षुद्र अपने से छूट जाएगा तुमसे मैं नहीं कहता कि तुम घर द्वार छोड़ो मैं तुमसे मंदिर तलाशने को कहता हूं मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम धन दौलत छोड़ो मैं तुमसे ध्यान खोजने को कहता हूं जिसको ध्यान मिल जाएगा धन दौलत छूट ही गई छूटी न छूटी अर्थहीन है बात उसका कोई मूल ही न रहा आमतौर से तुमसे उल्टी बात कही जाती तुमसे कहा गया है कि तुम पहले संसार छोड़ो तब तुम परमात्मा को पा सकोगे मैं तुमसे कहना चाहता हूं तुम संसार छोड़ोगे तुम और दुखी हो जाओगे जितने तुम दुखी अभी हो परमात्मा नहीं मिलेगा लेकिन अगर तुम परमात्मा को पालो तो संसार छूट जाएगा अंधेरे से मत लड़ो धीए को जलाओ अंधेरे से लड़ोगे दिया नहीं जलेगा अंधेरे से लड़ोगे हारोगे थकोगे बड़े परेशान हो जाओगे ऐसे ही तो तुम्हारे सौ में से निन्यानबे महात्माओं की दशा है, और परेशान हो गए तुमसे ज्यादा परेशान है तुम्हें यह बात दिखाई नहीं पड़ती कभी कभी साधारण ग्रस्त के चेहरे पर तो कुछ आनंद का भाव भी दिखाई पड़ता है तुम्हारे तथा साधु संन्यासियों के चेहरे पर तो आनंद का भाव बिल्कुल खो गया एकदम जड़ता है एकदम गहरी उदासी सब जैसे मरुस्थल हो गया क्या कारण है बातें तो करते हैं कि सब छोड़ देने से आनंद मिलेगा मिला कहां है तुमने किसी जैन मुनि को नाचते देखा है प्रसन्न देखा है आनंदित देखा है छोड़ के मिला क्या है छोड़ने से मिलने का कोई संबंध नहीं बात उल्टी है मिल जाए तो छूट जाता है दिया जलाओ और अंधेरा अपने से नष्ट हो जाता है ऐसी ही घटना उस उपासिका को घट रही थी वो तल्लीन थी उसे धीरे धीरे धीरे उस रस का स्वाद आ रहा था इस घड़ी में यह खबर आई कि सब धन लोटा जा रहा उसने कल ले जाने दो उनको सब अब कोई चिंता की बात नहीं तू मेरे इस भावदशा में विघ्न ना डाल चोरों का सरदार भी पीछे पीछे चला आया था उपासिका की प्रतिक्रिया देखने वह तो सुन के अबाक रह गया वो तो ठिठक गया अक्सर ऐसा हो जाता है कि पापी तुम्हारे तथा कथित पुण्यात्माओं से जल्दी रूपांतरित हो जाते वाल्मीकि और अंगुलीमाल और अक्सर ऐसा हो जाता है कि अपराधियों में एक तरह की सरलता होती जो तुम्हारे प्रतिष्ठित कहे जाने वाले लोगों में नहीं होती प्रतिष्ठित लोग तो चालाक चालबाज कपटी पाखंडी होते लेकिन जो जिनको तुम अपराधी कहते हो उनमें कपट नहीं होता चालबाजी नहीं होती कपट और चालबाजी ही होती तो वो पकड़े ही क्यों जाते पहली बात जिन में कपट और चालबाजी है वो तो पकड़े नहीं गए वो तो बड़े स्थानों पर बैठे हैं वो तो दिल्ली में विराजमान है जो पकड़ जाते हैं वो सीधे साधे लोग हैं इसीलिए पकड़ जाते दुनिया में छोटे अपराधी पकड़े जाते हैं बड़े अपराधी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाते हैं। दुनिया में छोटे अपराधी जेल खानों में मिलेंगे बड़े अपराधियों के नाम पर इतिहास लिखे जाते नेपोलियन और सिकंदर और चंगेज और नादिर और स्टालिन और हिटलर और माओ सब हत्यारे हैं लेकिन उनके नाम पर इतिहास लिखे जाते उनकी गुण गाथाएं गाई जाती छोटे मोटे अपराधी जेलों में सड़ते हैं बड़े अपराधी इतिहास के निर्माता हो जाते तुम्हारा सारा इतिहास बड़े अपराधियों की कथाओं का इतिहास और कुछ भी नहीं असली इतिहास नहीं असली इतिहास लिखा नहीं गया असली इतिहास लिखा जा सके ऐसी अभी मनुष्य की चित्त दशा नहीं अगर असली इतिहास लिखा जा सके तो बुद्ध होंगे उस इतिहास महावीर होंगे कबीर होंगे नानक होंगे दादू होंगे मीरा होगी सहजो होगी क्राइस्ट जर्थोस लाओसो चुनसू ऐसे लोग होंगे रिंझाई नारोपा तिलोपा ऐसे लोग होंगे फ्रांसिस हार्ट थेरेसा ऐसे लोग होंगे मोहम्मद राबिया बजीद मंसूर ऐसे लोग होंगे लेकिन ऐसे लोगों का तो कुछ पता नहीं चलता फुट नोट भी इतिहास में उनके लिए नहीं लिखे जाते उनका नाम भी लोगों को ज्ञात नहीं इस पृथ्वी पर अनंत संत हुए उनका नाम भी लोगों को ज्ञात नहीं और वे ही असली इतिहास है। वे ही असली नमक है पृथ्वी के कुड़कट है यहां तो विघ्न मत डाल मेरे ध्यान में खलल खड़ी ना कर मुझे चुका मत एक शब्द भी चूक जाएगा तो मैं पछताऊंगी वो सारी संपत्ति चली जाए ये एक शब्द सुनाई पड़ जाए तो बहुत चोट ठिटक गया मेरे देखे अपराधी सदा ही सीधे सादे लोग होते उनमें एक तरह की निर्दोषता होती एक तरह का बालपन होता है उठ ठिटक गया तो उसने कहा फिर हम भी क्यों ना लूटें इसी धन को तो हम कब तक वही हीरे जवरत लूटते रहें? जब इसको उनकी चिंता नहीं है तो जरूर कुछ मामला है कुछ राज है हम कुछ गलत खोए कि कुछ हो क्योंकि हम ये सब लिए जा रहे हैं और उपासीिका कहती ले जाने दो लेकिन मेरे ध्यान में बाधा मत डालो यहां मैं सुनने बैठी हूँ धर्म श्रवण कर रही हूँ इसमें खलल नहीं चाहिए तो जरूर उसके भीतर कोई संगीत बज रहा है दिखाई नहीं पड़ता और भीतर कोई रस बह रही जो बाहर से पकड़ में नहीं आती हम भी चले तुम भी चलो हम कब तक ये कूड़ा करकट इकट्ठा करते रहेंगे तो हमें अब तक ठीक धन का पता नहीं था चोर भी ठीक धन की तलाश में ही गलत धन को इकट्ठा करता रहता है यही मेरा कहना है इस दुनिया में सभी लोग असली धन को ही खोजने में लगे हैं लेकिन कुछ लोग गलत चीजों को असली धन समझ रहे हैं तो उन्हीं को पकड़ते हैं जिस दिन उनको पता चल जाएगा कि यह असली धन नहीं है उसी दिन उनके जीवन में रूपांतरण क्रांति नए का आविर्भाव हो जाए उस दिन उन चोरों के जीवन में हुआ उन्होंने सब जो ले गए थे बाहर जल्दी से भीतर पूर्वत रख दिया भागे धर्म सभा की ओर सुना पहली बार सुना कभी धर्म सभा में गए ही नहीं थे धर्म सभा में जाने की फुर्सत कैसे मिलती जब लोग धर्म सभा में जाते तब वो चोरी करते तो धर्म सभा में कभी गए नहीं थे पहली बार ये अमृत वचन सुने ख्याल रखना अगर पंडित होते शास्त्रों के जानकार होते तो शायद कुछ पता ना चलता तुमसे मैं फिर कहता हूं पापी पहुंच जाते हैं और पंडित चूक जाते हैं। क्योंकि पापी सुन सकते हैं उनके पास बोझ नहीं है ज्ञान का उनके पास शब्दों की भीड़ नहीं है उनके पास सिद्धांतों का जाल नहीं पापी इस बात को जानता है कि मैं अज्ञानी हूं इस कारण सुन सकता है पंडित सोचता है मैं ज्ञानी हूं मैं जानता ही हूं इसलिए क्या नया होगा यहां क्या नया मुझे बताया जा सकता है मैंने वेद पढ़े मैंने उपनिषद पढ़े गीता मुझे कंठस्थ यहां मुझे क्या नया बताया जा सकता है इसलिए पंडित चूग जाता है धन्य भागी थे कि वे लोग पंडित नहीं थे और चोर थे के बैठ गए अवाक होकर सुना होगा पहले सुना नहीं था कुछ पूर्व ज्ञान नहीं था जिसके कारण मन खलल डाले उन्होंने वहां अमृत बरसते देखा वहां उन्होंने अलौकिक संपदा बढ़ते देखी उन्होंने जी भर के उसे लूटा चोर थे शायद इसी को लूटने के लिए सदा कोशिश करते रहे थे बहुत बार लूटी थी संपत्ति लेकिन मिली नहीं थी इसलिए चोरी जारी रही थी आज पहली दफा संपत्ति के दर्शन हुए फिर सभा की समाप्ति पर वे सब उपासिका के पैरों पर गिर पड़े क्षमा मांगी धन्यवाद दिया और चोरों के सरदार ने उपासिका से कहा आप हमारे गुरु आपके वे थोड़े से शब्द कि जा चोरों को ले जाने दो जो ले जाना हो आपकी वो हंसी और आपका वो निर्मल भाव और आपकी वो निर्वासना की दशा और आपका ये कहना कि मेरे धर्म सवरण में बाधा ना डाल हमारे जीवन को बदल गई आप हमारी गुरु हैं अब हमें अपने बेटे से प्रवचया दिला है हम सीधे ना मांगेंगे सन्यास हम आपके द्वारा मांगेंगे आप हमारी गुरु हैं उपासी का अपने पुत्र से प्रार्थना कर उन्हें दीक्षित कराई वे चोर अति आनंदित थे उनके जीवन में इतना बड़ा रूपांतरण हुआ आनंद की बात थी जैसे कोई अंधेरे गर्स से एकदम आकाश में उठ जाए जैसे कोई अंधेरी खाई खड्डों से एकदम सूर्य से मंडित शिखर पर बैठ जाए जैसे कोई जमीन पे सरकता सरकता अचानक पंख पा जा और आकाश में उड़े उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी क्योंकि कोई चोरी करता रहे कितनी ही चोरी करे हो, कितना ही कुशल हो कितना ही सफल हो कितना ही धन इकट्ठा करे चोरी काटती भी भीतर चोरी दंस देती कुछ मैं बुरा कर रहा हूं यह पीड़ा तो घनी होती पत्थर की तरह छाती पर बैठी रहती चोर जानता है चोर नहीं जानेगा तो कौन जानेगा कि कुछ गलत मैं कर रहा हूं करता है करता चला जाता है जितना करता है उतना ही गलत का बोझ भी बढ़ता जाता है आज सब बोझ उतर गया संस्थ हुए वे दीक्षित हुए वे वे अति आनंदित थे वे प्रवरजित हो एकांत में बास करने लगे मौन रहने लगे ध्यान में डूबने लगे संसार उन्होंने पूरी तरह देख लिया था सब तरह देख लिया था बुरा करके भला करके सब देख लिया था अब करने को कुछ बचा नहीं था अब वे ना करने में उतरने लगे एकांत का अर्थ ना करना मौन का अर्थ ना करना करना अब वे शांत शून्य में डूबने लगे उन्होंने शीघ्र ध्यान की शाश्वत संपदा पाई बौद्ध कथा तो ऐसा कहती कि बुद्ध को आकाश से उड़ के जाना पड़ा मैंने छोड़ दिया उस बात को तुम्हें भरोसा ना आएगा ना हक तुम्हें शंका के लिए क्यों कारण देने लेकिन कहानी मीठी है इसलिए एकदम छोड़ भी नहीं सकता याद दिलाऊंगा ही कहानी तो यही है कि उन चोरों ने जंगल में बैठ के उन्होंने बुद्ध को देखा ही नहीं उन्होंने तो उपासिका को गुरु मान लिया उपासिका के माध्यम से उसके बेटे सोल से दीक्षित हो गए उन्होंने बुद्ध को देखा नहीं लेकिन उनकी प्रगाढ़ ध्यान की दशा बुद्ध को जाना पड़ा हो आकाश मार्ग से तो कुछ आश्चर्य नहीं करोगे क्या जाना ही पड़ेगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आकाश मार्ग से गए ही होंगे मगर जो मैं कह रहा हूं वो ये कि बुद्ध को जाना ही पड़ेगा इतने ध्यान की गहराई और ऐसे साधारण जनों में ऐसे पापियों में बुद्ध खिंचे चले आए होंगे आना ही पड़ा होगा आकाश मार्ग से आने की कथा इतना ही बताती कि बुद्ध को उड़ के आना पड़ा इतनी जल्दी आना पड़ा कि शायद पैदल चल के आने में देर लगेगी उतनी देर नहीं की जा सकती और ये चोर ये चोर ऐसी महान गहराई में उतरने लगे कि बुद्ध को लगा और थोड़ी देर हो गई तो लांछन होगा इसलिए जाना पड़ा होगा उन्होंने जाके ये सूत्र इन चोरों से कहे थे हे भिक्षु खिंच भिक्खु इमम नावम सित्ता ते लहु में सकती, इस नाव को उलीचो उलीचने पर यह तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी किस नाव की बात कर रहे हैं यह जो मन की नाव है इसको उलीचो इसमें कुछ ना रह जाए इसमें कामना ना हो वासना ना हो महत्वाकांक्षा ना हो इसमें मन ना हो इसमें प्रार्थना ना हो इसमें विचार ना हो इसमें भाव ना हो इसमें कुछ भी ना बचे उलीचो भिक्षुओ, खिंच भिक्खु, इस नाव से सब उलीच दो इस नाव को बिल्कुल खाली कर लो शून्य कर लो यह तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी राग और द्वेष को छिन्न कर फिर तुम निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे ये नाव हल्की हो जाए इतनी हल्की किस में कोई भजन न रह जाए तो इसी क्षण निर्वाण उपलब्ध हो जाता है शून्य मन का ही दूसरा नाम है निर्वाण जहां मन शून्य है वहां सब पूर्ण है जहां मन भरा है वहां सब अधूरा है कि भावना करे भिक्षुओं और पांच के संग का आत्मरण कर अतिक्रमण कर जाए भिक्षुओ उसी को बाढ़ को पार गया भिक्षु कहते हैं वही उस पार चला गया ये पांच क्या है जो पांच को काट दे भिक्षु पंच छिंदे पांच चीजें बुद्ध ने काटने योग कही हैं सतकाय दृष्टि कि मैं शरीर हूं विचिकित्सा संदेह श्रद्धा का अभाव सील व्रत परामर्श दूसरों को सलाह देना सील और व्रत की और स्वयं अनुगमन न करना यह पालू वह पालू ऐसा हो जाऊं वैसा हो जाऊं व्यापार और सदा व्यस्त कभी क्षण भर को विराम नहीं ये पांच चीजें छेद ने जैसी हैं इनको छेद पंचक का फिर पांच को छोड़ दे जो हे पंचक रूप राग अरूप राग मान औत्य और, और अविद्या रूप का आकर्षण पानी पे उठे बबूले जैसा है रूप सुबह फूल खिला सांझ गया अभी कोई सुंदर था युवा था अभी बूढ़ा हो गया अरूप अरूपरागो बुबल हो गई ऐसे लोग भी हैं जो रूप से राग छोड़ देंगे तो अरूप के राग में पड़ जाएंगे वो भी छूट जाना चाहिए मान अहंकार औद्धत्य जिद हट और अविद्या अविद्या का अर्थ है स्वयं को न जानना इन पांच को हे पंचक और फिर पांच को कहा है भावना इनकी भावना करनी भाव्य पंचक श्रद्धा वीरी स्मृति समाधि और प्रज्ञा श्रद्धा एक सरल भरोसा अस्तित्व पर स्वयं पर जीवन पर वीरी ऊर्जा वीरी स्मृति होश पूर्वक जीना चाहिए एक एक बात को स्मरण पूर्वक करना चाहिए समाधि समाधान चित्त की दशा जहां कोई समस्या ना रही कोई प्रश्न ना रहे उत्तर की कोई तलाश ना रही जहां सब विचारों की तरंगें शांत हो गई जहां मन ना रहा मनन ना रहा तो मन ना रहा समाधि और प्रज्ञा और जहां समाधि घटती है वहीं तुम्हारे भीतर अंतः प्रज्ञा का दिया जलता है ये पांच भावने योग्य और उलंघ पंचक और पांच का अतित्रमण कर जाना है राग द्वेष मोह मान मिथ्यादृष्टि होती है जिसमें ध्यान और प्रज्ञा है वही निर्माण के समीप है ये दो शब्द बड़े बहुमूल्य हैं ध्यान और प्रज्ञा ऐसा समझो कि दिया जलाया तो दिए का जलना तो ध्यान है और फिर जो रोशनी दिए की चारों तरफ फैलती वह प्रज्ञा यह संयुक्त है इसलिए बुद्ध कहते हैं नथ्थी जानम अपंजस प्रज्ञाहीन मनुष्य को ध्यान नहीं होता क्योंकि ऐसी तुमने कोई ज्योति देखी जिसमें प्रभा ना हो बिना प्रभा की ज्योति कैसे होगी प्रभाहीन ज्योति नहीं होती जहां दिया जलेगा वहां रोशनी भी होगी ऐसा नहीं हो सकता कि दिया जले और रोशनी ना हो इससे उल्टा भी नहीं हो सकता प्रज्ञाहीन को ध्यान नहीं और ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा ध्यान और प्रज्ञा ऐसे ही जुड़े हैं जैसे मुर्गी और अंडा बिना मुर्गी के अंडा नहीं बिना अंडे के मुर्गी नहीं इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम ये मत पूछो कि पहले क्या पीछे क्या वो दोनों साथ साथ हैं संयुक्त हैं युगपत घटते हैं जिसमें ध्यान और प्रज्ञा है वही निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है निर्वाण यानी उसका अंधेरा मिट जाता है उसके जीवन में फिर रोशनी रोशनी हो जाती इन भिक्षुओं को जो कभी चोर थे बुद्ध ने यह अभूतपूर्व वचन किया कहे वे करीब पहुंच रहे थे आखिरी क्षण आ रहा था नाव को भावनक, उस आखिरी घड़ी में बुद्ध के सहारे की जरूरत थी सदगुरु के सहारे की जरूरत दो जगह सर्वाधिक है पहली घड़ी में और अंतिम घड़ी में मध्य का मार्ग इतना कठिन नहीं पहली घड़ी कठिन अंतिम घड़ी कठिन और ये दोनों घटनाएं दोनों के संबंध में पहली पहली घड़ी के संबंध में ब्राह्मण भोजन करने बैठा उसके भीतर निश्चय का उदय हो रहा है और बुद्ध का जाना, वो पहली घड़ी थी वहां पहला धक्का चाहिए एक दफा आदमी चल पड़े चल पड़े तो चलता जाता है और ये दूसरी घटना आखिरी घड़ी की वे ध्यान में गहरे उतरते उतरते समाधि के करीब पहुंच रहे ये सूत्र तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही क्रांति ला सकते आज ही